दर्शन कब दोगे गोविंद नहरी तीन दिन बाद जन्माष्टमी भी है बुधवार को है बीस तारीख को है गोविंद नहरी और हम प्रति वर्ष मनाते हैं फिर भी जन्म नहीं हो पाता है गोविंद हरिओ नारायण हरि गोविंद हरि फिर भी हमारी भक्ति जाने कहा रह जाती है कि जो रोम रोम बसा है मुझ में जो हर क्षण के साथी हैं जिनसे मैं हूं मेरे होने का भाव है उन्हीं से मुलाकात न जाने क्यों हो नहीं पाती है सारे ग्रंथ कहते हैं कि वो मुझ में है मैं उसमें हूं अब फिर भी मिल नहीं पाते हैं कितनी विचित्र बात है गोविंद है सतसंग सत का संग होता है और उसके मनोहारी रूप में यदि मन ठहर जाए तो यात्रा आसान हो जाती है यही हम वेद में निरंतर पढ़ते आ रहे हैं कि जीवन एक यात्रा का नाम है जीव अर्थात हम सब यात्री हैं एक निरंतर यात्रा के ऐसा नहीं कि एक जन्म ही जन्म है, और ऐसा भी नहीं कि एक जन्म में हम टिक जाएं और वो जन्म कि जो जन्म कभी अंत को ना आए ऐसा भी नहीं है एक बड़ी विचित्र सी परिस्थिति है और रोज सुनते हैं अमुक के घर लड़का पैदा हुआ है ये भी सुनते हैं कि अमुक के घर गर्मी हो गई उनका बुजुर्ग अर्थी पर जा रहा है मर गया है ये जन्मा है वो मर गया है इन शब्दों के का साथ तो हम करते हैं तो हम जानते हैं नहीं कि जन्मा कौन है और मर कौन गया है जब वेद में आए तो आंख खुली और तब जाना कि यहां न कोई जन्मता है न मरता है ये तो केवल दृश्य का बदलना है यात्रा चलती रहती है यहां कोई जन्मता नहीं यहां कोई मरता नहीं और इसी को हमने श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं भगवान श्रीकृष्ण की मुखारविंद से सुना कौन मरा शरीर मर नहीं सकता चिता की लकड़ियों पर अग्नियों के संयोग से धुआं और भस्मी के कणों में बदल जाता है बिखर जाता है नष्ट तो नहीं हुआ मरा तो नहीं और वही फिर मट्टी अन्न में लौटती है फिर किसी के गर्भ में यथा दे यथा गर्भ वो रूप पाता है कहते हैं जन्म ले लिया पैदा हो गया अब यहां प्रश्न ये यह है कि शरीर भी नहीं मरा था रूप बदला था और चारों वेद कह रहे हैं कि जीव आत्मा भी नहीं मरता उसे कपाल क्रिया करके चिता की लकड़ियों पर उसका पुत्र देह से अलग करता है जहां वो दसवां पर्यंत उसकी देह में वास करता है और तब यथा योनि गमन करता है ये भी नहीं मरा नष्ट नहीं हुआ और आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है फिर मरा कौन जन्मा कौन ये तो सफर नामे है कभी सांझ ढलती है यहां तो फिर बोर हो जाती है रूप बदल के फिर चल देती है ऐसा मनुष्य के साथ होता हो ऐसा भी नहीं है ये सभी जीवधारियों के साथ है सचराचर के साथ है और इसी को आज हम फिर वेद की ऋषा में ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं निरग्न से ऋचा खोलने हा हमारे ऋषि आजीवती सुनाक्षेप है और ऋचाए समापन की ओर है फिर हम अगले ऋषि में प्रवेश करेंगे इस तरह गुरुकुल का वो वांग में हम पढ़ रहे हैं जो जहां से भक्ति गुरुकुल से प्रकट हुई और कैसे वेद की ऋचाओं को हमने लीलाओं में पढ़ते थे कृष्ण की भगवान राम की नाना पुराणों की जो भी राय हैं गुरुकुल के पाठ्यक्रम है तुमको तुम्हारा स्वरूप पढ़ाने के लिए ईश्वर तो तुम में बैठा है रोम रोम समाया है वो तुम्हें बहुत प्यार करता है फिर तुम ईश्वर में क्यों नहीं बैठे हो क्यों नहीं समाए हो क्यों विषयों में बैठे हो क्यों भेदभाव में बैठे हो क्यों मेरा तेरा में बैठे हो यही पढ़ते हैं नि मूर्धनी चक्र रथ से ये मथु परिद्यामन्य दीयते ऋषा बहुत गहरी है इसे समझने की जरूरत है न्या माने होता है न्य शब्द है का हलंत है इसलिए उसका लोप हो जाता है न शब्द का अर्थ है गिर जाना अपमानित होना धूल दूषणित होना पतन को जाना और घनाश्य माने मृत्यु को प्राप्त होना मौत के लिए चले जाना घन माने मारना अज्ञान को चले जाना अज्ञ माने पाप अज्ञान अंधकार तो से पतन को चले गए समाज से बहिष्कृत हो गए त्याग दिए गए जिन्हें स्वप्न में भी कोई देखना नहीं चाहता उनके भी अज्ञान के अंधेरों में मौत के आवरण में निपट गए और फिर इनको कैसे परमेश्वर ने आत्मा ने पुनः मृत्यु से रहित किया दोनों अर्थ हैं इसमें और उससे धो करके पवित्र करके पुनः हमें शिशु का रूप दिया जिस प्रकार इस यज्ञ में सचराचर में संपूर्ण सचराचर लौट रहा है अपने भी असत्य और अज्ञान को अपने कुत्सित विचारों को आज चलो ब्रह्म ज्वालाओं में पुनः धोते हुए मूर्धनी जो तुम्हारा आज्ञा चक्र है जो तुम्हारा मस्तिष्क है हाँ, जिसमें ब्रह्म ब्रह्म रंध्र रंध्र रंध्र में बैठा हुआ वो ज्योति व्याप्त है, चक्रम ऐसे चक्र से, उस ब्रह्म में से इस शरीर के भीतर प्रवेश करते हुए ये मथु इन सारे सत्यों को आज मथे आओ अपना क्षण क्षण पर डाले और पहचाने कि कौन है हम कहा से आए हम कौन लाया है हमको ये क्या हो रहा है बाहर बाहर भटक रहे हो बनाने वाला भीतर बैठा है तो कहा न्यग्न मूर्धन चक्रम रथस्य ये मथु परिध्यामन्य दीवते व्यापकता से ध्यान ध्याम ध्याए उसको उसको अपने अंतर में बिठाए उस यज्ञ में बैठे है ना और दूसरे जन्म को पाए उसी में यज्ञ होकर पुनः प्रकट हो उस ज्योतिर्मय स्वरूप को पाए और इसी ऋषा को ऋचा दर ऋचा हम यही पढ़ते चले आ रहे हैं। कि वो मेरे भीतर है मैं उसे समाया सत्य तुम्हारे भीतर है और संग तुम बाहर करना चाहते हो यही सतसंग है क्या उस सत को अपने अंतर में जानो और वो सबके अंदर में व्याप्त है उस सत्य को ऐसा पहचानो रूप तो बदलते रहेंगे दृश्यों की बात जो नहीं बदलता है वही सत्य है और वो मेरा और आत्मा का जुड़ाव है मुझे कोई जन्म नहीं दे सकता मुझे कोई दोबारा रूप नहीं दे सकता सिवाय गोविंद के आत्मा श्री हरि के मुझे अपने अंतर में इस सत्य को पाना है पढ़ना है और जानना है यहां इस वेद की दिशा में फिर उसने हमें जो यज्ञ है अर्थात जो आत्मा है जिसके कारण मैं प्राणवान हूं प्राण पल्लवित हो रहा हूं उस सती को दोबारा दिखाया है हम केवल बाहरी की पूजा को पूजा मान बैठते हैं हमने ऋग्वेद के आरंभ में ही पढ़ा था य पिंडे ब्रह्मांड है अर्थात जो मैं हूं वही है सचराचर सारा मेरे भीतर ही सब ग्रह नक्षत्र हैं मेरे भीतर ही सब नदियां हैं मेरे भीतर ही सब देवताओं का वास है और मेरे भीतर ही संपूर्ण ग्रहों नक्षत्रों को बनाने वाला सचराचर का स्वामी श्री कृष्ण आत्मा होकर मुझ में व्याप्त है मैं सारे ब्रह्मांड का एक छोटा चित्र और संपूर्ण सचराचर जीवंत या जो भी है वो सब में सब कुछ समाया हुआ है एक बड़ा विचित्र इक्वेशन है कि जब वो मेरे में है तो मैं बाहर क्यों खोजूं नहीं कहा सब में वो समाया है और भक्ति तो सबके प्रति उसी भाव को लाकर हो सकती है अब भेद हो गया तो अभेद ब्रह्म नहीं मिलेगा तो हमने आरंभ में ही जाना था वेद ने कहा था कि न तू तो किसी से छोटा है और नहीं तो किसी से बड़ा है ना कोई तुझ से छोटा है ना कोई तुझ से बड़ा है यही तो कृष्ण का सखा भाव है वी आर कम्यूंस हमें कोई भेद नहीं है और भेद करने वाले अभेद ब्रह्म नहीं पाते हैं यह हमने भगवान राम की लीला कथा में सुना है और कहा कि हम भटकते हैं जो बाहर आज भगवान हमसे क्यों छूट जाते हैं यह सवाल अपने से पूछो मैं और मेरों के लिए उनके सुख के लिए अपने सुख के लिए अपनी अभावों को दूर करने के लिए इसी में तो सारा दिन चला जाता है और क्या है वो सुख हमें मिल जाता है कहने लगी स्वामी जी घर में सुख सुविधा ना हो तो घर में कोई सुख तो तो बड़ा उबन सी लगती है पूछा क्या कर, करने का इरादा कहना एक टेलीविजन ले आते हैं आ गया है टेलीविजन बज रहा है पिक्चर भी चल रही है कहने लगी अब जरा अच्छा लग रहा है सुख है सुख मिल रहा है पूछा कहां से सुख मिल रहा है उस टेलीविजन में जो नाच गाना हो रहा है उससे सुख मिल रहा है बोले हा तभी टेलीग्राम आ गया उनको कि उनके बेटे का जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया है और बहुत गंभीर है तुरंत आओ तब उनको टेलीविजन का नाच गाना जैसा लग रहा है कहें बंद करो इसे पूछ रहे क्या बात है बोल नहीं पा रहा है अरे बोले आग लगाओ इसको टीवी को क्यों ये तो बड़ा दे रहा था तुम्हें बहुत आनंद दे रहा था अचानक इसको आग लगाने की बंद करने की बात क्यों गई कल कागज से दिखाओ क्या है तुम्हारे हाथ में हुआ क्या है तो हाथ काम चिट्ठी हाँ टेलीग्राम लेके पढ़ा तो बोला हिम्मत रखो सब ठीक होगा हिम्मत कहां रखें लेकिन आनंद वहां से आना टेलीविजन से क्यों बंद हो गया भाई जरा तो मुझे बताओ तो नाच वैसा ही चल रहा है दृश्य भी सुंदर सुंदर आ रहे हैं गीत भी गाना भी वैसा ही चल रहा कोई बेसुरा नहीं हुआ है फिर उसको आग लगाने की फोड़ने की बात क्यों हुई आप तो आनंद के लिए कितना दौड़ धूप करके दुकान दुकान देख करके पैसा कैसे भी करके बटोर करके आप लेके आए थे और आपको सचमुच आनंद आ रहा था अब क्यों नहीं आ रहा टेलीग्राम ठेली ने तेरे भीतर कुछ तोड़ा अचानक आनंद टीवी से आना बंद हो गया तो आनंद कहा था टीवी में यह जहां टेलीग्राम ने तोड़ा था आनंद वहां बैठा हुआ था सुख और आनंद जिंदगी मैं खोजता हूं बाहर वो बसते हैं मेरे ही भीतर जब टेलीग्राम ने मेरे भीतर के सुख आनंद तो लेने की भावना को तोड़ा तो टीवी से आग बरसने लग गई थी जाने लगे तो कह बहुत दूर की बात है कुछ तो खा लो अच्छा दो रसगुल्ले ही खा लो वो कांटों के जैसे गले में गढ़ते हैं फीके बगबके बक से लगते हैं क्या मिठास रसगुल्लों में थी अगर थी तो कहां गायब हो गई टेलीग्राम रसगुल्ले में गुसा नहीं था और गुल्ले के कान नहीं है उसने टेलीग्राम सुना नहीं था और यही आज का ब्रह्म सूत्र है हो लो क्या कह रहे हैं सुख विशिष्टा अविधाना देव सुख जो सुख है जो आनंद है जो सुखावस्था है विशिष्ट विशिष्ट जो सुख है जो सच्चा सुख है जो सच्चा आनंद है अभिधारा देव वो अभिमानी व्याप्त होना अपने भीतर जाके खोज तुझको जो धारण कर रहा देव आत्मा है वही सुख है चाह और आनंद है वही परमानंद है और आप तो बाहर बाहर भाग रहे थे उसके लिए झूठ भी है कपट भी है धोखाधड़ी भी है अरे आनंद अगर इंद्रियों में होता अथवा विषयों में होता तो तुम विषयाशक्त हो जाते क्या मनुष्य पशु से भी गिरा हुआ होगा जो सुख को भीतर के बजाय कभी देह से बाहर तो कभी विषया शक्तियों में खोजेगा आनंद एक है परमानंद एक है गोविंद है घटघटवासी आत्मा है हा? वो मनमोहन है जिसका भी भजन सुन रहे थे मनमोहन दर्शन कब दोगे अमृत ज्ञान जब जीवन में उतर आए तो उस मन को मोहने वाले में मन स्थिर हो जाए सब कुछ अमृत हो जाए इंद्रिया और विषय आनंद और सुख नहीं है ये मूर्खों की अज्ञानियों की सोच है जो पशु से भी नीचे है जानवर से भी गिरी हुई सोच इंद्रिया केवल आनंद की अभिव्यक्ति मात्र हैं क्या है अभिव्यक्ति मात्र हैं अभिव्यक्त करने का साधन भर हैं आनंद नहीं है और तुम कभी नेत्रों का आनंद लेने जाते हो तो कभी रसना का आनंद लेने जाते हो तो कभी विषयों के आनंद में चले जाते हो जबकि ये साधन है आनंद नहीं है उदाहरण देते बछड़े में आनंद की हिलोराई वो उछलने लगा कुलासे भरने लगा और बमने लगा अब उलाचे भरना बमाना क्या आनंद है आहा उसके भीतर आत्मा में जो आनंद की हिलोर उभरी थी उसे वो अभिव्यक्त कर रहा है सो इट एक्सप्रेसेस ये उसके एक्सप्रेशंस है जिन्हें जिसके द्वारा वो एक्सप्रेस कर रहा है अपने भीतर के आनंद को न कि बमाना अपने में कोई आनंद है अभिव्यक्ति है से अच्छे से समझ लोगे तो शायद बहुत सी गलतियां बहुत से पाप और बहुत से तुम्हारे तुम्हारे प्रति किए गए कुचक्र कि व्यर्थ में पाप क्यों बटोर रहा है पापों की गठरी क्यों बन रहा है हैं चल जो आत्मा का सत्य ज्ञान है जो गोविंद है गो माने ज्योतियां माने उत्पन्न करने वाला जो ज्योतियों का वो धारी है जो ज्योतियों का वर्धन और धारण करने वाले गोविंद है वे आत्मा है चल आज अपने से पूछ ले और बटकना बंद कर आनंद एक है सर्वानंद मनमोहन श्री कृष्ण वे जो आत्मा है वे जो घट घटघटवासी है गाते तो हैं हम दर्शन कब्द हो लेकिन उनका दर्शन ज्ञान में होता है ज्ञान से जब भक्ति उभरती है तो वो सनेत्र होती है अज्ञान के वशीभूत भक्ति विशांतता को ही भक्ति बना के जीव जी लिया करता है वो पाप होता है मोर ने आनंद की हिलोर उठी उसके भीतर से अंतर में आनंद का हां ज्वार आया उसने पंख फैलाए टिटी और नाचने लगा अब नाचना और टिटी को हुकना उसका आनंद नहीं अभिव्यक्ति है भीतर के आनंद को यूं बाहर दिखा रहा है और मनुष्य इतना अंधा है व्यक्ति को ही आनंद समझकर सारी दुनिया में भटकता फिरता है गोविंद ही नहीं पाता है उस मनमोहन को भी तो नहीं पा पाता है तो कहा सुख विशिष्टा अभिधाना देवचा ये ब्रह्मसूत्र है आज का क्या सत्य और अज्ञान में परछाइयों के पीछे भागोगे पाप ही पाप करोगे जब उतर आएगा सत्य ज्ञान का सूरज तो सारे सुख तुम्हारे भीतर हैं अपनी पूर्णता में आओगे पूर्ण सुखी होगे और अमृत जैसा जीवन तुम्हारा होगा ना भटकने की बात होगी न गलतियों की चाहत होगी न किसी का डर होगा पूर्ण हूं अपने में तो अभाव भी तो नहीं होगा तो सुख विशिष्टा भी धाना दीवचा दे पगले सुख का सागर तुझमें लहराता है और तू कहां लोटा और कटोरी लिए बाहर भागता है सी की अभिव्यक्ति मानस में भी है कि जब वो सुख मेरे भीतर है और वो मेरा में है तो बाहर अतृप्तियां और भटकने की बात क्यों हो जे ही विधि राखे राम ताही विधि रहिए श्री राम में रहिये सुख से रहिए भगवान राम कहें या कृष्ण कहें या इतने मंदिरों की शोभा करें बात तो एक ही है मेरी ही आत्मा की ये दिव्य मूर्तियां हैं क्यों क्योंकि एक प्रकार का भोजन मुझे चलता नहीं रोज एक खाना खाऊं वो बन हो जाती है एक ही स्थान पर रहूं तो होता है चलो कहीं पिकनिक कर कहीं बाहर घूमाएं तो मेरे मन को रमाने के लिए सारे देवता सारी मूर्तियां मेरे अंतर की सुधी हैं नाना रंग में हैं नाना रूप में हैं जहां देखूं अपनी आत्मा की सुधी पाऊं भीतर जाऊं यही सनातन धर्म है वो एक है और वही सर्वत्र है एको ब्रह्म द्वितीय नाशते और एकोहम हम से आम सर्वत्र है बहुत बहुत है सब जगह है सब में समाय तो क्या है कि भक्ति की राह वाहि जगत में प्रभु के मंदिर और मूर्तियों को सजाती है और उससे अंतर का भाव लेती है और सत्य में समाधिष्ट हो जाती है यदि वो अंतर की राह नहीं खुलती है तो फिर मंदिर के बाहर बाजारों में भाग जाती है मेरे पास मेरा अपना ज्ञान और स्वरूप होना चाहिए कहा कि जीवन में भक्ति अकेली नहीं रह सकती जैसे आकाश में अकेला ग्रह पृथ्वी नहीं रह सकता। सभी ग्रहों के साथ ही पृथ्वी आकाश में रह सकती है और जीवन को धारण कर सकती है तो इसलिए जो विविधता है सनातन धर्म में वो मन को किसी भी दिशा में कि जिधर देखूं उधर उन्हीं की शोभा दिखे उन्हीं का भाव आए यही मंदिरों की व्यवस्था है और यही तैतीस करोड़ देवी देवताओं की बात है, वो तो घट घट वासी है वो तो हर घट में बसे हैं। भारत की जनसंख्या सौ करोड़ है तो तो सौ करोड़ घट में बसे हैं, तुम तो तैतीस पे डर गए थे हा? वो तो जीव मात्र के साथ है वो तो सबका कर संग करते हैं अब इनको अपने अंतर में कैसे खोजें तो हमने श्री राम की कथा में है और हमने वहां भी देखा कि मेरे ही अंत स्थल की कथा को सारा लीला के काव्य में भगवान की 20 लाख वर्ष पुरानी ऐतिहासिक कथा को आध्यात्मिक स्वरूप गुरुकुल में लीलात्मक देकर के हम छात्र को उसका संपूर्ण जीवन पढ़ा रहे हैं जीवन की यात्रा दिखा रहे हैं शबरी से हमारी कथा आगे बढ़ी है जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जानकी जी को खोजते हुए चल रहे हैं आत्मा श्री राम है और योग स्थित मेरी जो योग का भाव है जो मन की योग में स्थिति है योगस्थ भाव है वो वीरवद श्री लक्ष्मण है मन योगी हो तो राम से निपटे मन भोगी हो सजराजर भागे कभी ना लौटे बाहर क्यों भागता हूं मैं भोगी हूं योगी नहीं मन योगी हो तो लक्ष्मण शाह श्री राम के चरणों से लिपटे और योगी ये कहना कि वेद कर्मकांड के भर के ही ग्रंथ हैं ये असत्य है ये तो संपूर्ण जीवन के उसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य है और इनका अनुपान कैसे करते हैं गुरुकुल में छात्र कि ज्ञान साबुन है उपटन है उस जमाने में उपटन होते हैं तो ज्ञान उपटन है वो मेरे हाथ में है और वैराग्य शीतल जल है पवित्र जल है जब जब मन में महल आए ज्ञान के उपन से मन को मांझू वैरागी के जल से ढो डालू और सरल मन स्वतः भक्ति में समा जाए यदि ज्ञान का साबुन नहीं है तो महल धुलेगी नहीं और वैराग्य का जल भी नहीं है तो भी सफाई नहीं होगी विरक्त तो भाव और सत्य ज्ञान ये दोनों भक्ति माता के बेटे हैं श्रीमद् भागवत में ये उसकी आरंभ कदानी जब हम फिर भागवत में आएंगे तो जन्माष्टमी की लीला कथाओं में भी सुन सुनाएंगे और जब फिर महापुराण खुलेंगे तो विधि बता जाती कि भक्ति माता रोती है जब ज्ञान और वैराग रोगी होकर सो जाते हैं और यहीं से भागवत का होता है और जिसने अपने जीवन में ज्ञान और वैराग्य कोई स्थान नहीं दिया उसने यकीनन विषांतता को अपने जीवन में भरपूर क्षमाया हुआ है उसकी भक्ति विषया शक्ति है भक्ति मार्ग भक्ति मार्गी गाने से भक्ति कोई पाता नहीं है राघवीण और लक्ष्मण बढ़ ही जा रहे हैं बाकी पात्रों से हमारा भला परिचय है और एक ग्रंथ है सरयू के तट उपन्यास है इसी आश्रम का है लेकिन पब्लिशर्स के द्वारा पब्लिश है आप तत्व के रूप में भी श्री राम कथा का संपूर्ण विवेचन वहां देख सकते हैं शरीरों के तथ भगवान राम की कथा जो गुरुकुल गुरु गुरु जिस प्रकार पढ़ाते थे उसी को एक उपन्यास के रूप में कि हर कोई उसका आनंद ले सके ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं जो इस आश्रम के हैं पब्लिश हैं आप उनसे ले सकते तो जब पहुंचते हैं दूर से दो धनुष बाण वाले आ रहे हैं सूचना गई सुग्रीव के पास सुग्रीव जो महाराज बाली के डर से भयभीत होकर के ऋषमुख पर्वत पर छिपा बैठा है उसे हमेशा यह डर रहता है कि बाली हुए बुख चढ़ उसका पीछा तो नहीं कर रहे उसे ढूंढ तो नहीं रहे वो स्वयं नहीं आ सकता तो क्या वो और लोगों को और योद्धाओं को भेज करके सुग्रीव का अहित कर सकता है उसे मरवा सकता है सुग्रीव डरे हुए हैं जब उन्हें सूचना मिलती है कि दो धनुष बाधारी वन में घूम रहे हैं और ऋषि मुह पर्वत की ओर आ रहे हैं तो वो सोचते हैं कि कहीं उनके भाई ने राजा बाली ने हित नहीं भेजा उनको डरा हुआ मन है तो संदेही भी बहमान है मन भयभीत है तो रस्सी भी सांप है और हर बात उल्टी दिखती है वे कहते हैं हनुमान जी लगता है हम पर आक्रमण होने वाला है कहते हैं मैं स्वयं पता करता हूं आप निर्भय हो जाओ मैं जाता हूं तो हनुमान उनसे मिलने चलते थे आप जानते हो ना मैं कौन सा बेच धरा ब्राह्मण का ब्राह्मण का बेच धरा क्यों थ वो भी धनुष बांध लेके चले जाते वो ब्राह्मण का देश धारण करके क्यों गए ब्राह्मण कार्य कोई जात नहीं है ब्रह्म जहाँ ब्राह्मण एक तपस्वी को त्यागी को बैरागी को ब्राह्मण कार्य है जो ब्रह्म के अर्थात आत्मा के मार्ग का अनुसरण कर रहा है तो इस रूप को धारण करके वो संदेश देते हैं कि भाई तुम धनुष बाणधारी हो वीर योद्धा हो लेकिन मैं ब्राह्मण हूं सब में ब्रह्म का भाव करने वाला हूं तो एक मान संदेश जा रहा है कि सामने तुम्हारे सब में राम का भाव करने वाला है उसकी निंदा करना भी पाप है उससे लड़ने की तो कल्पना भी नहीं हो सकती उसे तो स्वप्न में भी गाली नहीं दी जा सकती और इसीलिए उन्होंने ब्राह्मण का वीज धारण किया है आप जब भी किसी के मिलने जाते हैं तो आप सोचते हैं जरा और तगड़े से सज जाए और वो विनम्र ब्राह्मण बन बनती जा रहे हैं हाँ? कि जिस भाव से मैं जा रहा हूं वो भाव ही प्रमुखता से प्रखर हो मेरी बेश में मेरे रूप में दिखे वो वहां जाते हैं तुमको देख के कहते हैं प्रणाम करते हैं कि आप कौन हैं? हे देव आप कौन हैं कहां जा रहे हैं आप लोग और आपके अंग प्रत्यंग जो हैं, वो बड़े सुडौल हैं गोविंद देखने में आप किसी कुलीन क्षत्रिय परिवार के लगते हैं क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूं तो रागवेन्द्र कहते हैं ब्राह्मण देव मेरा नाम राम है और ये मेरे छोटे भ्राता लक्ष्मण है अब हनुमान जी का तो जन्म ही इसी के लिए हुआ प्रगति इसी के लिए हुआ तो वो उन दोनों को प्रणाम करते हैं तो कहा हे ब्राह्मण देवता आप कौन है तो उसने कहा जी मैं आपका सेवक हर क्षण आपकी बाट जो वाला हनुमान हूं उन्होंने अपना रूप प्रकट कर दिया और कहा कि मैं सुग्रीव के साथ हूं वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और देर न हो जाए तो वो दुखी ना हो और भय से आशंकित ना हो मैं चाहता हूं आप मेरे कंधों पर विराजी और उनको ले आते हैं सुग्रीव के पास ले आते हैं और हनुमान जी के विषय में हमने जाना है हमारी देह में हमारा संकल्प ही हनुमान है कहा जिसके पास संकल्प नहीं उसके जीवन में भक्ति का कोई प्रश्न ही नहीं है संकल्प हीन व्यक्ति मेरू दंडविहीन मनुष्य की भांति है जो सीधे खड़ा भी नहीं हो सकता रीढ़ की हड्डी की बिना है जिसके जीवन में संकल्प नहीं और जो संकल्प पूर्वक अपने चरित्र को धारण नहीं करता है वो कभी भी श्री राम की आत्मा की परमेश्वर की भक्ति कदापि कदापि नहीं पा सकता जिसका मन हर संकल्प को रोज खाता है हर चार घंटे पे उसका रूप बदलता है उसकी सोच बदलती है उसकी राहें बदलती हैं उसके भाव बदलते हैं उसका जीवन भक्ति से विहीन है और उसे भक्ति मिलना लगभग असंभव प्राय है इसलिए कहते हैं संकल्प को हनुमान बनाओ महाविष्णु और भगवान भोलेनाथ के का मिला हुआ अवतार है कि जिसने सारी शक्तियों को अर्जित करके अपने संकल्प को मजबूत कर लिया वे श्री हनुमान रूप जैसा संकल्प आया और उसी की जीवन यात्रा श्री राम के भक्ति की सेवा में आएगी बाकी सबकी भक्ति विषया शक्ति भक्षण कर जाएगी और उन्हें लगेगा बड़ी भक्ति गर्व है जिसके मन में द्वेष है जिसके मन में क्रोध है जिसके मन में जलन है जो हर बात में एटता है उसके जीवन में संकल्प कभी नहीं वो खंडित संकल्प वाला है वो कभी श्री राम भक्ति नहीं पा सकता इसलिए हमें इसलिए कि गुरुकुल में बालक को उसका रूप वेद में पढ़ाता हूं कि जिससे वो अपने को पढ़े अपने को जाने अपने से अनभिज्ञ ना रहे क्योंकि अपने से अनभिज्ञ है जो संकल्प खंडित है उसका संकल्प की पुष्टता के लिए भी मेरा वेद में आकर के मुझे मेरे मुझको अपने को सचराचर को जीवन को राह को यात्रा को सबको बहुत अच्छे से जानना है जानने के साथ मानना भी है उसके बाद ही संकल्प की कल्पना हम कर सकते हैं क्योंकि तो संकल्प के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं रहता और हम लोग भजन गाते हैं हमारे भाग एक से एक सुंदर भजन है भरत भाई कपी से ऋण हम ना स्वयं राघवेन्द्र कह रहे हनुमान जी के लिए क्योंकि जिसके पास संकल्प है वही भक्ति में रत भरत है दूसरा कोई पाता नहीं है ये चारों भाई ये संपूर्ण परिवार ये पूरा अवध वंश हमारे जीवन की हमारी ही जीवन के विभिन्न भावों को स्पष्ट करने की पात्रता है मुझको मेरा स्वरूप बढ़ाते हैं हनुमान संकल्प है मेरा भगवान राम और लक्ष्मण जानकी को खोज रहे हैं खोज नहीं पा रहे हैं अब हनुमान जी से उनका जुड़ा हुआ है हम सबके जीवन में भी हमने कथाएं सुनी हमने भजन कीर्तन गाए हम बहुत से तीरथ भी कराए लेकिन श्री हनुमान जैसा संकल्प हमारे जीवन में अभी जागा नहीं है। अभी जानकी की अर्थात जीव जानकी बुद्धि की अपनी खोज बाकी है मुझे मुझको जानना है और मैं अपने को नहीं जान पाया हूं और बाहर हर जगह मैं चौधरी बनना चाहता हूं विधाता बनना चाहता हूं और जाने क्या करना चाहता हूं सुग्रीव ने बताया सारी अपनी व्यथा कथा सुनाई श्री राम की सुनी तो कहा हमने देखा था पुष्प विमान से जाते हुए उन्होंने आभूषण फेंके थे तो सारे आभूषण लेकर के एक वानर आया और उसने दिखाया कि हमने तब से ये सारे आभूषण समेट कर रखे हुए हैं तो दिखाते हैं तो कहा लक्ष्मण तुम पहचानो कहा वो जो पैरों की जो का जो कंगन है जो मां पहनती थी मैं इस जानता हूं क्योंकि जब भी प्रणाम करता था तो मुझे इसके दर्शन होते थे और कौन सा रत्न धारण करती थे मैं नहीं जानता भगवान यहां देवर और भाभी में संबंधों की पवित्रता का रामायण में जो दर्शन है हम भी तो किरदार हैं हमें भी तो उसी पवित्रता से चीना है गोविंद आज यदि हम में वाहि जगत में श्री राम की निमित पात्रता नहीं आई तो भक्ति सर्वनाश को चली गई ये संबंधों का की पवित्रता और माधुर्य आज अदालतों में खड़ा है भाई भाई में मुकदमा मान ला इधर हिस्सा बांट होने चाहिए कैसे करोगे रामभक्ति क्योंकि श्री राम जिए जाते हैं रामायण मेरा संपूर्ण जीवन है मुझे पात्रता हर रूप में जीनी है यह कि भीतर कुछ और बाहर कुछ तो बहुरूपिया तो हो गया ढोंगी ही तो बना मैं और तुम कहो कि तुम ढोंगी बनके राम भक्ति कर लो ये कैसे होगा मुझे एक एक क्षण श्री हरि के निमित्त होकर श्री राम की सौगंध बनके हर संबंध को जीना है यही तो रामलीला है क्योंकि जीवन ही तो रामलीला है जहां दशरथ और दशानन दो मनोवृत्तियां हैं मन का निग्रह है तो मन दशरथ है इंद्रियों की भूख में भागते हैं तो मन दशानन रावण है और आप चाहते हैं कि आपका आचरण कोई ना देखे आप अपने आचरण व्यवहार के प्रति बिल्कुल सावधान ना रहो और कोरे भजन गालो भाई वो भक्ति धर्म नहीं स्वीकार संप्रदाय भले मान जाए और धर्म ही रहा है संप्रदाय तो ठेके है मर्जी आपकी है कहा मैं तो केवल इस कंगन को जानता हूं क्या भाव है क्या संबंध है और आज संबंधों में भाव नहीं एक दूसरे की आंखों में मिर्चे डालते हैं समाज में सब लोग केवल मुखौटे लगाते हैं नाटक करते हैं क्या राम भक्ति पाई जा सकेगी अपने को कुरेपते चलो अपने से पूछते चलो क्योंकि ये वो पवित्र गंगा है कि जहां स्वयं परमेश्वर ने श्री राम ने कहा है कि मेरे सामने हो जाओ मैं कोटि जंगलों के पाप नाश कर दूंगा सामने हो जाने का मतलब फिर तो इसी तो में तो आ जाओ कि मैं निमित्त श्री राम का और रा, सौगंध श्री राम की अब सारे संबंध इसी भाव में उनका निमित्त बन के जीऊंगा तो सामने आ गए हो और मेरा तेरा करके जीऊंगा तो तुम सामने आ ही नहीं सकते कभी नहीं आ सकते सोचो विचार करो राम सागर बुलाता है तुम्हें आओ पवित्र हो लो आओ जीवन धन्य कर लो इसमें जो डूबता है वो मोक्ष पाता है इसलिए डूबने में भी डरो मत बोलो साहस है है शंकल और सुग्रीव ने अपनी व्यथा कथा बताई हनुमान ने बताई जामवंत जी से भेंट हुई वहाँ नल नील है हाँ और नाना महा बलशाली वानर हैं, भगवान के सभी को सभी भगवान को अर्पित होते हैं और उन्हीं का को अर्पित होकर जीने का संकल्प लेते हैं क्या हम भी लेंगे कभी अभी तो नहीं कभी है? वो वानर है वो संकल्प लेते हैं और आप तो कहते हो आप तो बहुत समझदार लोग क्या अपने ही लोग लालच में कि जन्म जन्म भटकना ना पड़े चलो अब धुल जाए राम के हो जाए लेंगे संकल्प क्या है क्योंकि सोच लेना पहले राम की सौगंध बनके के हर एक से व्यवहार करना होगा प्रत्येक संबंध कुछ ही ना होगा कुछ मैरा कुछ गंदा कुछ मेरा तेरा नहीं होगा बस पात्रता जिए जाएंगे जैसे मंच के पात्र हैं भीतर साक्षात हैं और बाहर उन्हीं की सौगंध बनके उनके निमित्त बनकर जगत नाट्यशाला है हम भी श्री राम की पात्रता जिएंगे। बोलो लोगे लोग हां सोच के लेना मैं ऐसा हो हा उल्टी मार पड़े जाए सोच के लेना मंदिर में बैठे हो उन्होंने सुग्रीव ने बताया कि मेरी ये व्यथा कथा है और बताया कि उन्होंने कहा कि हम बाली बालिका के साथ तुम युद्ध करो हम तुम्हारे साथ चलते हैं तो उनका राजके सामने से कोई नहीं लड़ सकता क्योंकि उसे वरदान है कि जो भी उसके सामने जाएगा उसका आधा बल उसको मिल जाएगा कहा ऐसा है तो सुग्रीव तुम उसे युद्ध के लिए ललकारो और मैं पेड़ों की ओर से उस पर आघात करूंगा तो थोड़ा सा सहम कर कहते हैं सुग्रीव हे मर्यादा पुरुषोत्तम क्या आज मेरी मित्रता के लिए मित्रता के प्रेम के लिए आप मर्यादा छोड़ दोगे कहा सुग्रीव भय मत करो मेरी मर्यादाएं अखंड है वो कभी खंडित नहीं तुम जाओ और उसको ललकारो सुग्रीव ने जाकर बाली को ललकारा वो भी बाहर आया दोनों भिड़ने लगे और बुरी तरह से मार खाने लगे सुग्रीव और राम ने कहीं बाढ़ नहीं चलाया और भयभीत होकर किसी प्रकार अपने प्राण बचाकर घायल सुग्रीव भागे वहां से उन्होंने कहा हे राम ये आपने क्या किया आज तो वो मुझे मार डालता भगवान ने कहा सुग्रीव मेरे मित्र मैं लज्जित हूं लेकिन मैं बाण चला नहीं सकता था क्योंकि तुम दोनों भाई देखने में एक जैसे हो और तुम खाली लोगों का बायाडंबर लेकर के चौधरी बन जाते हो फलाना आदमी ऐसा है जहां राम भी नहीं पहचान पाते वहां सारे विद्वान हो जाते हो क्या बात है ना राम के भी राम बन जाती है कहा मैं नहीं पहचान पाया और अगर धोखे से बाण तुम्हें मार देता तो मित्र मैं अपने को फिर क्षमा कैसे करता और वो बड़े प्यार से लेप लगाते हैं उनके गाँवों को सहलाते हैं लक्ष्मण स्वयं बूटी घिस के लाते हैं हनुमान जी लाते हैं और उनके प्यार से वो तुरंत चंगे हो जाते हैं प्यार मिले तो हर घाव भर जाता है और हम घाव का मलम घाव बनाते हैं तो घाव भरते नहीं घाव ही घाव हो जाते हैं हर तरफ और हम समझते हैं कि हमने अपनी बात मनवा ली ना तुमने भक्ति का मरहम खो दिया अब कैसे पाओगे उसे कैसे पाओगे उस भक्ति को जो मरहम है जो श्री राम अपने हाथों से लगाते हैं घाव का इलाज घाव नहीं होता घाव का निवारण मरहम से होता है भक्ति के मार्ग से सहृदयता विनम्रता से होता है कहा तुम फिर रलो उसे और फिर आवाज आती है उसकी पत्नी समझाती भी है कि मत जाओ ये कोई लीला है वरना सुग्रीव का साहस कैसे कि वो तुमको पुकारे बाली ये मदान दह फिर जाते हैं लड़ते हैं तो पेड़ों की ओट से एक सनसनाता हुआ बाण आता है और प, क्योंकि सुग्रीब के गले में भगवान ने माला पहना दी पहचान के लिए अपनी और कहा कि ये माला ना तो टूटेगी ना उतरेगी ये श्री राम माला है हाँ ऐसी भी एक माला होती है तुमने देखी कभी संकल्प हो तो माला आए खंडित संकल्प की माला तो टूटाई करती है भाव की माला है कौन तेरे ढाल में है हमारे पास तो और भी बहुत सारे काम है माला को तो फिर उतारना पड़ेगा ये नाम की माला है ये भक्ति की माला है जो सुग्रीव के गले में आई है ये तो रक्षा का वच है वो हम सब पा सकते हैं लेकिन हम चाहते नहीं क्योंकि तो उसके लिए मुझे सचराचर में राम की सौगंध बन के जीना पड़ेगा तो माला मिलेगी और वो मैं बनना नहीं चाहता मैं अहम जीना चाहता हूं मैं यू करूंगा राम थोड़े ना करेंगे जब घायल गिरता है बाली धरती पर थोड़ा सावधान रहना क्योंकि अक्सर यहां बड़े बड़े विद्वान नाना प्रकार की बातें करने लगते हैं तो बाली ने गिरते ही कहा कि जिसने अधर्म पूर्वक छिप कर मुझसे पूछ पर वार किया ओट से मारा मुझे जरा वो चेहरा तो दिखा दे राजवे सामने आ गए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है चौदह बरस के वनवास में हैं, मुझे मेरे गुप्तरों ने बहुत पूर्व ही सूचना दी थी तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम और आपने ओठ से मारा मुझे अधर्म पूर्वक क्यों भगवान ने कहा बाली तुम ठीक कह रहे हो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम और मर्यादा थी कि तुम्हें ओट से ही मारा जाए क्योंकि तुम जैसे कायर को ओट से ही मारना होता है कहा मुझ जैसा बलशाली दूसरा कोई नहीं है राम कहा तुम जैसा कायर वाली दूसरा कोई नहीं है तुम वर की ओट से दूसरों को पराजित कर रहे थे तुम शूरवीर थे ही कहा तुम अपने साहस से शौर्य से नहीं लड़ रहे थे तुम वर की ओर से सबको मार रहे थे इसीलिए धर्म की मर्यादा है कि तुम्हें ओट से ही मारा जाए और आपको बाली को हर दिन सुबह और शाम हर दे में ओट से ही मारते हैं आज भी श्री राम हमने बाली और सुग्रीव की पहले विवेचना की है पूर्व के प्रवचन में कि बाली कौन है इंद्र का बेटा है इंद्र कहते हैं मन को तो मन का बेटा बाली अर्थात दम्भ और मिथ्याभिमान और सुग्री सूर्य के वर्ष हुआ है वह इंद्र के वर्ष बाली हुए हैं। सुबाने दिव्य आलाव के ग्रीव माने गर्दन गर्दन की सुंदरता नम्रता में है झुकने में है ये आत्मा का भाव है ये सूर्य का वर है आत्मा तो घटगट वासी श्री राम है जब भी दंभी दंभ के ऊपर आता है तो वो अपनी ही आत्मा के द्वारा ओट से मारा जाता है तुम्हारे दंभ को कौन तोड़ते हैं भगवान श्री राम तुम्हारा अंतर आत्मा बाहर से नहीं आते हैं भीतर से ओट से ही मारते हैं इस तत्व को अच्छी से समझ लो हां इससे पहले हमने जाना था ना कि जब भी इस देह में बाली अर्थात दम्ब क्रूध और आवेश का सागर उठे तो कहां चले जाओ अपने ही क्रोध दम्भ से बचने के लिए ऋषि पर्वत पर क्योंकि यहां बाली भस्म हो जाएगा उसको श्राप लगा हुआ है ऋष्य माने साधना और मुख माने मौन मौन साधना के पर्वत में जाओ बाली भाग जाएगा यहां नहीं आएगा और तुम सहज अवस्था को स्वतः पालोगे किसका दम्भ रहा और किसका दम रहेगा दम्भ तो असत्य और अज्ञान का जनक है शरीर का ये कोश बना नहीं तुम लड़ किस से रहे थे तुम लपट झपट किसके साथ कर रहे थे जब तक श्री राम भाव मरा नहीं था तुम क्रोध आवेश और बदले में आए कब थे जिसने विनम्रता खोई है उसने श्री राम खोए हैं। राम बाली का साथ नहीं सुग्रीव का देते हैं और प्रत्येक दम्भी को नीचा देखना पड़ता है क्योंकि उसकी आत्मा श्री राम चाहते हैं कि इसका दम्भ टूटे तभी तो तुम अपमानित होते हो जब जब तुमने सीने फुलाए हिरण कशबू बनकर तब, तब श्री राम ने नर्सिंग बन के फाड़े हो और फिर भी